जैन बोध कथा पर सद्गुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक चार संतत्व का लक्षण सर्वत्र परमात्मा की भाग प्रती संयम का अर्थ है जबरजस्ती, तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हारा मन तो था साही वस्त्र पहनने का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 तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारी वासना है तुम्हारी वासना अगर हीरे जबारातों की है तो तुम बुद्ध के पास जाके भी वही देख पाओगे अगर वो तुम्हें वहां मिले तो तुम कहोगे हाँ ये आदमी कुछ है अगर वो तुम्हें वहां ना मिले तुम कहोगे यहां क्या रखा झोपड़ा खाली रयकान वहां था और ज्यादा क्या चाहिए इस बड़ी महिमा की कोई घटना ही नहीं घटती रयुकान उन लोगों में से है जिनके संबंध में कबीर ने कहा महिमा कहीं न जाए इन से बड़े सम्राट नहीं होते इनका साम्राज्य लेकिन बड़ा सूक्ष्म इनके आसपास जो सुगंध है उससे पकड़ने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए और इनके पास जो रोशनी है उसे देखने के लिए बड़ी शुद्ध स्वच्छ आंखें चाहिए और इनके पास जो निनाद अनाहत हर वक्त बजरा है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 क्योंकि अगर परमा बिल्कुल परमात्मा अगर बिल्कुल सीधा साधा मिल जाए जहां वृक्षों में ऐसे ही फूल खेलते हों जैसे यहां खेलते और जहां मकान ऐसे ही होते हों जैसे यहां है और जहां झरने ऐसे ही बहते हों जैसे यहां है तो चोरों को लगेगा यहां तो कुछ भी नहीं तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है ये तुम पर निर्भर करता है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 सभी राख हो गया कोई तृप्ति उसे न हुई तब उसके राजदूतों ने कहा तो फिर रयकान ही तृप्त कर सकता है पर उसने कहा तुमने अभी तक उसका नाम क्यों ना लिया उन्होंने कहा इतना सीधा सादा आदमी है कि लोग यह भी नहीं जानते कि वो संत अगर ये बड़े बड़े नाम तुम्हें प्रभावित नहीं करते तो फिर रयोगकान ही सम्राट रयोकान के झोपड़े पर गया लेकिन सम्राट ही था पुराने ढंग और आते एकदम से तो नहीं चले जाते बड़ा बहुमूल्य चोगा उसने बनवाया रयकान के लिए ऐसा चोगा कहीं खोजना मुश्किल था फिर सम्राट जब भेंट ले जाए तो सम्राट की योग्य होनी चाहिए उसमें उसने बड़े बहुमूल्य पत्थर जड़े करोड़ों उसकी कीमत थी उस रंग बिरंगे चौके को लेकर और एक ताज उसने बनवाया बड़ा बहुमूल्य वो लेके गया उसने रयोकान को भेंट दी रयकान खिलखिला के हंसने लगा उसने कहा तुम मुझे बुद्धू बना दो सम्राट ने कहा मतलब रयो ने कहा यहां जंगल में कोई आदमी तो है नहीं जंगली जानवर और ये जंगली जानवर ना तो चोगों में भरोसा करते हैं ना ताज में भरोसा करते हैं और मुझे इस चोगे में और ताज में देख के वो सब हंसेंगे बंदर हंसेंगे उल्लू हंसेंगे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 ये सोचना ही तुम्हारा अपमान होगा कि तुम राख बबूत, की ताबीज की बच्चे कि धन दौलत लेने आए हो संत को तो दिखाई पड़ गया है कि सब कूड़ा करकट है ये सब व्यर्थ है। तुम व्यर्थ को लेने आओगे ऐसा सोचना भी तुम्हारा अपमान होगा इसलिए रयकान ने कहा कि तुम मुझसे इतनी दूर यात्रा करके मिलने आए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 कर्मों का सारा जाल खो गया तो मुक्त हो आत्मा की आकांक्षा भी मुक्त करती आत्मा तो मुक्त करेगी ही वो आदमी कपने लगा होगा वो डर गया होगा कि अब क्या करे क्या ना करे और इसलिए रयकान ने कहा कृपा कर भेट में मेरे अंग वस्त्री लिए जाओ चोर तो जाहिर था कि चोर एक अवसर दिया था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 कितनी बार मुझे लगता है कि तुम्हें सत्य दिया जा सकता है लेकिन तुम सिर्फ शब्द लेने को तैयार हो तो शब्द ही दे दिए जाते हैं वे अंग वस्त्र रयुकान की करुणा अपार है उस क्षण वो सब लुटा देता है लेकिन चोर तो अपराध भाव से भरा था शायद चोर देख भी होगा उसके वस्त्रों की तरफ क्योंकि उसके सिवाय वहां कुछ और देखने योग्य थाने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 तुम तो मंदिर में चाहे हाथ जोड़ के परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नजर तुम्हारी पड़ोस में खड़ी स्त्री पे लगी रहती वो प्रार्थना तुम स्त्री से ही करते तो बेहतर था कम से कम सच्ची होती स्त्रियां मंदिर में प्रार्थना करती रहती लेकिन नजर उनके पास में खड़ी स्त्रियों के वस्त्रों पे लगी है जवाहरा तो हीरो पर लगी अच्छा होता वो जवहरा तुम हीरो के सामने ही घुटने टेकती कम से कम प्रमाणिक तो होता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 वस्त्र आपके ले जाऊं ये नहीं होगा इसकी आत्मा की गरिमा बढ़ती अगर इतना यह कह पाता ऐसा मैंने सुना है एक बार हुआ एक सूफी फकीर बात चोरों के द्वारा पकड़ लिया गया बाजीत मस्त आदमी था स्वस्थ तगड़ा आदमी था शक्तिशाली आदमी था चोरों ने का काम पड़ेगा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 और चोरों के मित्र चोर ही होंगे नहीं लेकिन तत्ण नौकर पकड़ लिया जाता क्योंकि तो गरीब को तुम जानते ही हो कि चोर है गरीब दिखाने के तुम जानते हो चोर है और रयकान ने उस चोर को गरीब कहा कहा काश उस गरीब को मेरी सुंदर चांद भी फेंट दे देता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 अदालत को चोर को छोड़ देना पड़ा रय उस दिन अकेला नहीं लौटा चोर साथ लौटा। झोपड़े में घुस के चोर ने उस दिन आया था इस झोपड़े में कुछ न पाया आज फिर आया हूं इस झोपड़े में सब कुछ मेरा सारा संसार यहां है। आज इतना ही।